आवरथ पर्वत नदियां जल प्रवाह औषधियां जैव पृथ्वी ये सब हमारे सभी प्रकार के धन का संरक्षण करें पर्वतों से शत्रु की गति रुकती है तथा राष्ट्र का संरक्षण होता है नदियों के प्रवाह से अन्न आदि उत्पन्न होकर राष्ट्र की समृद्धि होती है औषधी वनस्पतियों से रोग दूर होकर प्रजा के स्वास्थ्य की, स्वास्थ की रक्षा होती है इस प्रकार विश्व के सब पदार्थ प्राणियों को सहायता दे रहे हैं भावार्थ हम जो भी कार्य करें उसमें हमें द्यू पृथ्वी इंद्र मित्र वरुण मरुत आदि सभी देवों का समर्थन प्राप्त हो तथा हम धारण करने योग्य धनों को प्राप्त करें भावार्थ सभी देव हमारी प्रार्थना सुने हमारी सहायता करें हम सुरक्षित हों तथा धन से युक्त हों पंच त्रिनसम सुक्तम भावार्थ जीवन की होड़ में विद्युत स्वरूप अग्नि उष्णता देने वाला अग्नि जलदेव वरुण सोम पूषा आदि देव हमारे सहायक हों उनकी कृपा से जो धन हमारे पास है उसकी रक्षा करें तथा जो धन नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें भावार्थ ऐश्वर्य प्रशंसा विशाल बुद्ध धन सत्य भाषण श्रेष्ठत्व का निर्णय करने वाला जायाधिपति ये सब हमारे अंदर शांति स्थापित करने वाले हैं भावार्थ सृष्टि रचयिता सर्वधार देव यह पृथ्वी आकाश पर्वत तथा उपासना ये सभी हमें शांति देने वाले हैं भावार्थ तेजस्वी अग्नि मित्र वरुण अश्विनी तथा वायु ये सभी देव हमें शांति दें उसी प्रकार पुण्य कर्म करने वाले महापुरुषों के प्रशंसित कार्य भी हमारे लिए शांति बढ़ाने वाले हैं भावार्थ द्युलोक तथा पृथ्वी लोक हमें शांति प्रदान करें अंतरिक्ष में हमें शांति देने वाले हों वन में उत्पन्न होने वाले वृक्ष औषधियां आदि हमें शांति दें भावार्थ इंद्र आठ वसुओं के साथ युक्त होकर हमें शांति दें वरुण देव 12 आदित्यओं से युक्त होकर हमें शांति दें 11 रुद्र हमें शांति दें और देव शक्तियों के साथ तष्ट्रा देव हमारे स्तोत्र सुने भावार्थ सोम ब्रह्म पत्थर यज्ञ यूप औषधियां तथा वेदी हमें शांति प्रदान करें भावार्थ विशेष तेजस्वी सूर्य हमें शांति प्रदान करने के लिए उदय हों चारों दिशाएं हमें शांति प्रदान करें स्थिर पर्वत हमें शांति दें समुद्र तथा अन्य जल भी हमें शांति दें भावार्थ अदिति उत्तम तेजस्वी मरुत वीर विष्णु ऊषा भूवन तथा वायु हमें शांति प्रदान करें भावार्थ संरक्षणकर्ता सविता तेजस्वी उषाएं परजन्य देश का कल्याण करने वाला अधिपति हमारी प्रजा के लिए शांति प्रदान करें भावार्थ सभी तेजस्वी देव देवी सरस्वती श्रेष्ठ बुद्धियों के साथ यज्ञ की सेवा करने वाले दान देने वाले द्यु पृथ्वी तथा जल में उत्पन्न होने वाले हमें शांति दें भावारथ सत्य का पालन करने वाले घोड़े तथा गायें कुशलता से कार्य करने वाले उत्तम हाथों वाले रिभु एवं यज्ञों में जाने वाले पितर हमें शांति दें भावारथ उदय के समय सूर्य का एक अंश जो ऊपर आता है वह एक पात कहलाता है वह एक पात सूर्य हमारा कल्याण करने वाला हो सबको आधार देने वाला तथा कभी नष्ट न होने वाला मूलाधार देव हमें शांति दें समुद्र शांति प्रदान करे जलों को न गिराने वाला मेघस्त विद्युत रूप अग्नि हमें विपत्तियों से पार कराए देव जिसकी रक्षा करते हैं आत्मा जो देवों की रक्षा करता है वह माता अदिति हमारी रक्षा करें भावार्थ यह स्तोत्र वयाही किया गया है इस स्तोत्र में आदित्य वसु तथा रुद्र स्वीकार करें जो द्युलोक में उत्पन्न पृथ्वी पर उत्पन्न तथा अंतरिक्ष या स्वर्ग में उत्पन्न एवं यज्ञ में सत्कार के योग्य हैं वे सभी देव हमारी विनती सुने भावारथ जो पूज्यों के लिए भी पूज्य हैं जो माननीय विद्वान द्वारा भी पूज्य हैं वे ऋत अथवा नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने वाले देव हमें आज विस्तृत यश प्रदान करें और कल्याणकारी साधनों से हमारी रक्षा करें इति पंचमाष्टके तृतीयो अध्यायः अथ पंचमाष्टके चतुर्थो अध्याय षटत्रिमसं सुक्तम भावार्थ सत्य के केंद्र से सत्य ज्ञान फैलता है यज्ञ स्थान से ज्ञान के सुक्त प्रसूत होते हैं यज्ञ से ज्ञान के सुक्त किस तरह प्रसूत हुए हैं इस विषय में मंत्र स्पष्ट करता है सूर्य अपनी किरणों से वृष्टि को उत्पन्न करता है पर्वत के शिखरों से युक्त यह पृथ्वी वृष्टि जल को ग्रहण करती है तथा धान्य को उत्पन्न करती है अग्नि वेदी में प्रदीप्त होता है उसमें उस धान्य का हवन किया जाता है तथा उस समय ज्ञान के सुक्त गाए जाते हैं इस तरह यज्ञ स्थान में ज्ञान सूक्तों की उत्पत्ति होती है भावार्थ मनुष्य प्रभावी सामर्थ्य से युक्त बने शत्रु से न दवे मनुष्यों की परीक्षा करके उन्हें यथा योग्य स्थान प्रदान करें तथा सब लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करके उन्हें सत्य कर्म में प्रवृत्त करते जाएं भावार्थ जब चलने वाले वायु की गति चारों ओर सुशोभित होती है तब दूलोक में बहुत ऊंचाई पर रहने वाले बादल अंतरिक्ष में पृथ्वी के पास जाकर गरजते हैं तब वर्षा होकर धान्य की उत्पत्ति होती है उससे दूध देने वाली गायें पुष्ट होकर समृद्ध होती हैं भावार्थ हे शूर इंद्र ये सामर्थ्यशाली घोड़े तेरे ही रथ में जुते जाने योग्य हैं अधर्मा हिंसक शत्रुओं के क्रोध को दूर करता है उनके क्रोध को निष्फल बनाता है तथा स्वयं श्रेष्ठ कर्म करता है भावार्थ उन्नति करने वाले मनुष्य रुद्र आत्मा शत्रुओं तथा दुष्टों को बनाने वाले ईश्वर की मित्रता प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं सब मनुष्यों द्वारा स्तुत होकर वह ईश्वर उपासकों को अन्न देता है भावार्थ सात नदियां हैं इनमें सिंधु नदी माता है तथा सातवीं नदी सरस्वती है इन नदियों के तटों पर दुधारू गायें संचार करती रहें अपने जल से ये नदियां भूमि का उपजाऊ गुण बढ़ाएं तथा पर्याप्त अन्न दें ये नदियां सदैव बहती रहें तथा अन्न देती रहें भावार्थ सभी प्राणी मात्र को आनंद देने वाले यह बलशाली मरुत हमारे पुत्रों तथा बुद्धि युक्त कार्यों को सुरक्षित रखें हमारी वाणी हमारी उन्नति का साधन बने सब देव हमारी वाणी को प्रशस्त करें भावार्थ मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने लिए विशाल कार्यक्षेत्र का निर्माण करे युद्ध में जाकर विजय प्राप्त करने वाले तथा वीरों का पोषण करने वाले पुत्र को उत्पन्न करे वह पुत्र बुद्धि पूर्वक किए गए श्रेष्ठ कार्यों की रक्षा करे तथा युद्ध के समय नगर का संरक्षण दान देने में कुशल एवं बलवान हो भावार्थ जिस प्रकार विष्णु अर्थात व्यापक प्रभु अपने गर्भ रूप प्राणियों की रक्षा करता है उसी प्रकार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करे राष्ट्र में जो अन्न उत्पन्न हो उसका उपयोग राजा अपनी प्रजा के पोषण के लिए करें सप्त त्रिशम सुक्तम भावार्थ हे तेजस्वी रिभु देवों तुम सबको प्रशंसित तथा कहीं भी न टूटा फूटा रथ यहां ले आए तुम हमारे यज्ञ में आकर तृप्त हो भावार्थ ये तेजस्वी कारीगर आत्मदर्शी हों वे परस्पर सत्य एवं सुख की ओर दृष्टि रखने वाले हैं दुष्ट भी जिसे चुरा अथवा लूट न सके ऐसा धन प्रदान करें हमारे पास उत्तम तथा अंतिम सिद्ध तक पहुंचने वाली बुद्धि हो भावार्थ हे ऐश्वर्यशाली इंद्र जब धन के दान का समय आता है तब तू श्रेष्ठ धन ही देता है क्योंकि तेरे दोनों हाथ धन से भरे हैं तेरी सत्य भाषण करने वाली वाणी धन का दान करते समय किसी के द्वारा रोकी नहीं जा सकती जब इंद्र दान देने के लिए आज्ञा देने लगता है उस समय उसकी आज्ञा को कोई रोक नहीं सकता भावार्थ इंद्र अपने प्रयत्न से यश अर्जित है तथा अपने सहयोगियों को अपने पास रखता है राजा और वीर अपने प्रयत्न से अपना यश बढ़ाए तथा अपने आश्रय में सहयोगियों को रखे भावार्थ मनुष्य बुद्धि पूर्वक किए गए अपने पुरुषार्थ से सब जगह यशस्वी हो अर्थात अपने यश द्वारा वह सब जगह गमन करे सभी लोग इंद्र से सुरक्षित होकर पुरुषार्थी हों भावार्थ राजा के राष्ट्र में ज्ञानी सुख से निवास करें राष्ट्र की ऐसी उत्तम व्यवस्था हो कि उत्तम से उत्तम ज्ञानी भी आकर उस राष्ट्र में रहें और उस राष्ट्र में सबके घर उत्तम वीर संतान हो भावारथ भूमि जिसे अपना अधिपति मानती है सभी समवत्सर जिसके लिए सुखमय होते हैं मनुष्य जिसे अपने हृदय प्रदेश में बिठाते हैं वह हमारा ईश्वर हमें उत्तम बल प्रदान करे भावारथ प्रशंसनीय मार्ग से प्राप्त हुआ या जिसकी प्रशंसा होती है ऐसा धन हमारे पास हो पर्वत से प्राप्त होने वाले धन हमें प्राप्त हों संरक्षण करने वाले दिव्य तथा तेजस्वी वीर सदैव हमारी सुरक्षा करें